संक्षिप्त महाभारत वन पर्व श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में लौटना और राज्याभिषेक इसके पश्चात विभीषण से सम्मानित हो श्री रामचंद्र जी ने लंका की रक्षा का प्रबंध किया और फिर सुग्रीमादि सभी प्रमुख भांडरों के सहित आकाशचारी पुष्पक विमान पर बैठकर सेतु के ऊपर होकर समुद्र को पार किया समुद्र के इस ओर आकर उन्होंने पहले जहाँ अपने मुख्य मुख्यमंत्रियों के सहित शयन किया था वहीं पर विश्राम किया फिर परम धार्मिक भगवान राम ने रत्नों की भेंट देकर समस्त रीछ और बानरों को संतुष्ट करके विदा किया जब सब रीछ बानर चले गए तो आविभीषण और सुग्रीव के सहित पुष्पक विमान द्वारा किसकिधापुरी को चले मार्ग में जानकी जी को वन की रमणीयता का दिग्दर्शन कराते रहे किसकंधा में पहुँच उन्होंने महान पराक्रमी अंगत को युवराज पद पर अभिषिक्त किया फिर वे सबके साथ लिए लक्ष्मण जी के सहित जिस रास्ते आए थे उसी से अपनी राजधानी को चले अयोध्या के समीप पहुंचकर उन्होंने हनुमान जी को अपना दूध बनाकर भरत जी के पास भेजा जब हनुमान जी लक्ष्मणों द्वारा उनका मनोभाव समझकर और उन्हें राम जी के पुनरागमन का प्रिय समाचार सुनाकर लौट आए तो सब लोग नंदी में पहुँचे राम जी ने देखा कि भरत जी चीर वस्त्र पहने हुए हैं उनका शरीर मैले से भरा हुआ है और वे पादुकाएं सामने रखे आसन पर बैठे हैं भरत और शत्रुघ्न से मिलकर परम पराक्रमी रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए फिर भरत और शत्रुघ्न भी अपने बड़े भाई से मिले जानकी जी के दर्शन करके भी भरत शत्रुघ्न को बड़ा हर्ष हुआ तदनंतर भरत जी ने बड़े भाई बड़े आनंद से भगवान राम को अपने पास धरोहर रूप से रखा हुआ उनका राज्य सौंप दिया फिर विष्णु देवता वाले श्रवण नक्षत्र का पुण्य दिवस आने पर वशिष्ठ और वामदेव दोनों ने मिलकर सूर्यशिरोमणि भगवान राम का राज्याभिषेक किया अभिषेक हो जाने पर श्री रामचंद्र जी ने कपिराज सुग्रीव और पुलश्य नंदन विभीषण को घर जाने की आज्ञा दी भगवान ने तरह तरह के भोगों से उनका सत्कार किया इससे जब उन्हें प्रसन्न और आनंदयुक्त देखा तो उनका कर्तव्य समझा कर, उन्हें विदा किया इस समय राम से बिछोड़ने में उन्हें बड़ा ही दुख हुआ फिर पुष्पक विमान की पूजा कर उसे कुबेर जी को ही दे दिया तथा देवर्षियों की सहायता से गोमती नदी के तीर पर दस अश्वेद यज्ञ किए जिनमें अनार्थियों के लिए हर समय भंडार खुला रहता था मार्कंडे जी कहते हैं महाभाव य इस प्रकार पूर्व काल में अतुलित पराक्रमी श्री रामचंद्र जी वनवास के कारण बड़ा भयंकर कष्ट भोग रहे थे पुरुष सिंह तुम छत्री हो शोक मत करो तो अपने भुजबल के भरोसे प्रत्यक्ष फल देने वाले मार्ग पर चल रहे हो तुम्हारा इसमें अणुमात्र भी अपराध नहीं है इस संकटपूर्ण मार्ग में तो इंद्र के सही सभी देवता और असुरों को आना पड़ा है किंतु जिस प्रकार इंद्र ने मरुतों की सहायता से वृत्तासुर का नाश किया था उसी प्रकार अपने इस इन देवतुल्य धनुर्धर भाइयों की सहायता से तो अपने सभी शत्रुओं को संग्राम में परास्त करोगे राम जी तो अकेले ही भयंकर पराक्रमी रावण को युद्ध में मारकर जानकी जी को ले आए थे उनके सहायक तो केवल बानर और रिच ही थे इस सब बातों पर तुम विचार करो वह संपायन जी कहते हैं इस प्रकार मतिमान मारकंडे जी ने राजा युधिष्ठिर को धैर्य बंधाया